आध्यात्म रामायण अयोध्या कांड सर्गचार लक्ष्मणों ततः कौसल्या वचनमृषा वाच राघव्यव जगत्र तब लक्ष्मण ने भी कौसल्या के वचन सुनकर रामजी की ओर देखकर रोष से त्रिलोकी को दग्ध करते हुए से कहा उन्मत्तम भ्रांत मनस भरतम् भरतुला मातुलानपि मैं उन्मत्त भ्रांतचित्त और कैके के, के, के वसुवर्ती राजा दशरथ को बांधकर भरत को उनके सहायक मामा आदि के सहित मार डालूँगा अद्य पश्यन्तु में शौर्य लोकान् प्रदहतह पुरा राम अभिषेकाय कुयत्न मरिंद आज संपूर्ण लोकों को दग्ध करने वाले काला नल के समान मेरे पौरुष को पहले वे सब लोग देख ले हे शत्रुमन राम आप अभिषेक की तैयारी कीजिए धनुषाणीरहम निहन्याम नियाघ्न कारिण इते ब्रुवंत सौमित्री आलिंग्य रघुनंदन उसमें विघ्न उपस्थित करने वाले को मैं हाथ में धनुष बाण लेकर मार डालूँगा लक्ष्मण जी के इस प्रकार कहने पर रघुनाथ जी ने उन्हें गले लगाकर कहा श्रोशी रघु शार्दूला ममांत हितेरत जामी ते सत्यम किंतु तत्सम यो नहीं रघुश्रेष्ठ तुम बड़े सूरवीर और मेरे परम हितकारी हो तुम जो कुछ कहते हो वह मैं सब सत्य मानता हूँ किंतु यह उसका समय नहीं है यदि दम यदिदृश्यते राज्यं राज्य देहाद यदि सत्यं भवें त्र आयास सफल यह जो कुछ राज्य और देह आदि दिखाई देता है वह सब यदि सत्य होता तो अवश्य तुम्हारा परिश्रम सफल होता भोगता विद्युलेखे वंचलाह्य सतप्त लोहस्थ जल बिंदुवत किन्तु ये भोग तो मेघ रूपी वितान में चमकती हुई बिजली के समान चंचल और आयु अग्नि में तपाए हुए लोहे पर पड़ी हुई जल की भून के समान क्षणिक है यथा ब्यागलस्थोपी भेको को दंसानपेक्षते तथा कालाशिनाग्रस्तो लोको भोगान जिस प्रकार सर्प के मुंह में पड़ा हुआ भी मेढक मच्छरों को ताकता रहता है उसी प्रकार लोग कालरूप सर्प से ग्रस्त हुए भी अनित्य भोगों को चाहते रहते हैं करो तो दुखे न ही कर्म तंत्र शरीर भोगमहर देहस्थ भिन्ना पुरुषा समीक्षते कौवात्र भोग पुरुषे न कैसा आश्चर्य है कि शरीर के भोगों के लिए ही मनुष्य रात दिन अति कष्ट सहकर नाना प्रकार की क्रियाएं करता रहता है यदि यह समझ लें कि शरीर आत्मा से भिन्न है तो फिर भला पुरुष कैसे किसी भोग को भोग सकता है पितृमातृश्रातृदार बंधवादि संगम प्रपाया जंतू नाम नद्याम का तो पिता माता पुत्र भाई स्त्री और बंधु बांधवों का संयोग प्याऊ पर एकत्रित हुए जीवों अथवा नदी प्रवाह से इकट्ठी हुई लकड़ियों के समान चंचल है